ईशावास्योपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के संबंध भाष्य का विचार प्रारंभ हुआ था संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान यह बता रहे हैं कि यजुर्वेद के संहिता भाग की चालीसवे अध्यायात्मक जो ईशा व शोपनिषद हैं इसमें आए हुए अठारह मंत्र कर्मांग नहीं है पूर्ववर्ती उनतालीस अध्याय में आए हुए मंत्र तो कर्मांग है अंग शब्द का अर्थ होता है साधन उपयोगी पदार्थ तो कर्मांग शब्द का अर्थ निकलेगा कर्म उपयोगी पदार्थ तो ये उनतालीस अध्याय में जो आए हुए मंत्र हैं ये कर्म में उपयोगी मंत्र हैं और ईशावास्यम इत्यादि मंत्र का कर्म में अनुपयोग है कोई उपयोग नहीं है इसलिए ये अठारह मंत्रात्मक एक अध्याय का ही एक स्वतंत्र प्रकरण होगा ये दिखाना है और उनतालीस अध्यात्मक जो संहिता भाग है वो एक प्रकरण होगा उनतालीस अध्याय का और चालीसवाध्याय एक स्वतंत्र प्रकरण है उनतालीस अध्याय का जो प्रकरण है उसे कहा जाएगा कर्मकांड। कांड अध्याय का एक अध्यात्म ही मात्र अठारह मंत्रात्मक प्रकरण है उसे कहा जाएगा ज्ञानकांड कांड उपनिषद और ये जो एक आसन ला करके डाल दो तुम वो आगे होश में जल्दी राजू आ रहा है पे स्टूल हटा दो बैठने तो ये स्वतंत्र प्रकरण है इसलिए व्याख्या हैं उसकी व्याख्या भाषात्मक आवश्यक है ये तो सिद्धांत रहेगा इसी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए पूर्व पक्षी आक्षेप करते हैं कि ईशा ईशावाश्यम इत्यादि जो मंत्र हैं यानी चालीसवा अध्याय है इसकी स्वतंत्र व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है क्यों तो पूर्व हैं मीमांसक उनका मानना है कि जैसे उनतालीस अध्याय में आए हुए मंत्र कर्म शेष है कर्मांग है ऐसे 40वां अध्याय भी कर्मांग ही है क्योंकि उनकी अपनी मान्यता है कि आमना य्रियार्थत्वाद अनथक्यम अतदर्थनाम ये पूर्वमीमांसा का सूत्र है और इस सूत्र के अनुसार जयमिनी जी का कथन है कि वही वेदवाक्य प्रमाण होता है जो साक्षात या परम्परया क्रिया प्रतिपादक है कर्म का प्रतिपादक है कर्मान्वी है तो सीधे कर्म को बता दे या कर्म उपयोगी पदार्थ को बता दे उस वेद वाक्य को तो माना जाता है प्रमाण और अनर्थक्यम नाम का अर्थ होता है अनर्थक्यम का अर्थ है अप्रामाण्यम और अतदर्था नाम का अर्थ है अक्रियार्थान जो क्रियार्थक नहीं है वेद वाक्य वे अप्रमाण है और यदि ये ईशावास्यम इत्यादि मंत्र क्रिया या क्रिया उपयोगी पदार्थ के प्रकाशक नहीं होंगे तो अप्रमाण हो जाएंगे इसलिए माना जाए इनको क्रियांग ही कर्मांगी इनमें प्रामाण्य की सिद्धि के लिए वेद मंत्र हैं तो निश्चित ही प्रमाण होंगे और प्रामाण्य का प्रयोजक होता है वेद वाक्यों में क्रिया परत्व। तो इन, इनको प्रमाण बनने के लिए क्रियापरक होना आवश्यक है कर्मपरक होना जरूरी है इसलिए इनको कर्मांग माना जाए क्रिया में उपयोगी माना जाए ये जो मीमांसकों का मानना है सिद्धांत पर एक प्रकार से आक्षेप है कि ये स्वतंत्र प्रकरण नहीं है ज्ञान नाम का पूरा वेद एक ही प्रकरण है और वो कर्म का प्रतिपादक है कुछ वेद वाक्य सीधे कर्म को बताते हैं कुछ कर्म उपयोगी पदार्थ को बताते हैं कुछ कर्म के प्रशंसक होते हैं ऐसे वेद वेद वाक्यों के वे पांच प्रकार करते हैं जितने वेद वाक्य हैं वे विधि निषेध मंत्र नामधेय और अर्थवाद ऐसे पाँच अवान्तर भेद करते हैं तो जितने वेद वाक्य हैं वे या तो मंत्रात्मक होंगे या तो विधि रूप होंगे या तो निषेध रूप होंगे या तो नाम होंगे या तो अर्थवाद होंगे और इन सब का कर्म के साथ साक्षात या परंपरा अन्वय है इस प्रकार उनका मानना है तो ये जो ईशावास्यम इत्यादि मंत्र हैं इनको कर्म उपयोगी माना जाए कर्मांग माना जाए क्योंकि मंत्र है इनमें भी मंत्रत्व रूप समानता है ये उनका एक अनुमान है ईशा वाष्यम इत्यादि वो मंत्रा पक्ष है कर्मशेषत्व साध्य है कर्मशेषा ईशेत्वा इत्यादि मंत्रवत ये दृष्टांत है और मंत्रत्व मंत्रिशेषात हेतु है मंत्रत्व अविशेष का अर्थ है मंत्रूप सामान्य को लेकर के अविशेष शब्द का अर्थ होता सामान्य समानता तो ईशेत्वा इत्यादि मंत्र में भी मंत्रत्व रूप समानता है और ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में भी मंत्रत्व है इसलिए ईशा ईशेत्वा इत्यादि मंत्र जैसे कर्म उपयोगी हैं ऐसे इन मंत्रों को भी कर्म उपयोगी ही माना जाए ये जो मीमांसकों का अनुमान है यह प्रमाण रूप अनुमान नहीं है अपितु प्रमाणाभास है अनुमानाभास है इसमें प्रयुक्त मंत्रत्व मंत्रिशेषात यह हेतु सदहेतु नहीं है अपितु हेत्वाभाष है इसमें सत प्रति मंत्रा हेत्वाभाष होते हैं तर्कशास्त्र के अनुसार पांच प्रकार के उनमें से एक हैं सत प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभाष तो ये प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभाष है रूप हेतु सदहेतु नहीं है ये दिखाने के लिए भाष्यकार भगवान ने ये प्रारंभ में ही एक अनुमान बताया कि ईशा वाष्यम इत्यादियों मंत्रा कर्मसु अविनियुक्ता ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है पूर्व पक्षी मीमांसक और सिद्धांति जो वेदांती है इन दोनों का पक्ष एक ही है वो पक्ष है ईशा वाष्यम इत्यादि मंत्र याने यजुर्वेद की संहिता का चालीसवाध्याय ये पक्ष हैं और इसमें पूर्व पक्षी तो सिद्ध करना चाह रहे हैं कर्म से सत्व और सिद्धांती बताते हैं कर्म कर्मशेषत्वाभाव कर्मशेषत्व भाव, कर्म भाव। यानि पूर्व पक्षी के साध्य का अभाव उसी पक्ष में सिद्धांती बताएंगे इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा कि ईशा वाष्यम इत्यादियों मंत्रा ये पक्ष हुआ और कर्मसुअनियुक्ता ये सिद्धांत के साध्य को बताने वाला है विनियुक्त का तो अर्थ है उपयोगी उपयुक्त और अविनियुक्त का अर्थ हो जाएगा अनुपयुक्त उपयुक्त शब्द का अर्थ है कर्मांग कर्मसु उपयुक्त का अर्थ निकलेगा कर्मांग है और कर्मसु अविन्युक्त का अर्थ निकलेगा कर्म का अनंग अंगत्व भाव कर्मांगाव ये साध्य है ये कर्मसु अविन्युक्ता इस पद से ईशा इत्यादि मंत्र रूप पक्ष में सिद्धांति ने कर्म शेषत्वाभाव की प्रतिज्ञा की ये प्रतिज्ञा हुई और इसमें हेतु बताने वाला पद है तेषाम आत्मनः याथात्म्य प्रकाशकत्वात् ये तीन पद बताते हैं हेतु को कोशाम अकर्मशेष अकर्मशेष से आत्मन याथात्म्य ये जो पद है ना इतना हेतुवाक्य है इसमें तेशाम शब्द से ईशा वाश्यम इत्यादि मंत्रों का ही ग्रहण किया जाता है इसलिए तेशाम का अर्थ है ईशा वाश्यम इत्यादि मंत्राणाम तो अकर्म शेष से यानी जो कर्म में उपयोगी नहीं है कर्म शेष का तो अर्थ कर्म में उपयोगी और तो शुरू में जो अजुड़ा है वो अभाव को बताएगा तो अकर्म शेष्य का निकलेगा कर्म में अनुपयुक्त जो कर्म आ, कर्म में उपयोगी नहीं है ऐसा जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है कर्म में कर्म का अशेष कौन है तो आत्मा का यथार्थ स्वरूप जैसा वेदांत बता रहा है आत्मा का स्वरूप वह कर्म का शेष नहीं है कर्म का अशेष है शेष यानी उपयोगी अंग साधन तो आत्मा का औपाधिक स्वरूप तो कर्म उपयोगी है वो कौन सा मैं करता हूं मैं भोगता हूं ऐसा जो मैं का अर्थभूत आत्मा का कर्ता भोक्तात्मक स्वरूप है उसे तो माना जाता है कर्मशेष वो कर्म का निर्वर्तक है कर्ताकार लेकिन वेदांत जो आत्मा का स्वरूप बताता है वो वेदांत के द्वारा बताया गया जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है उसमें करतापना नहीं है भोक्तापना नहीं है वह अकर्ता अभोक्ता है वेदांत के द्वारा बताया गया आत्मा का याथात्म्य वास्तविक स्वरूप और जो अकर्ता है अभोक्ता है आत्मा का स्वरूप वह कर्म में किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है अकर्ता अभोक्ता आत्म स्वरूप का कर्म में कोई उपयोग नहीं है इसलिए उसे कहा जा रहा है अकर्म शेष आत्मयाथात्म्य कर्म में अनुपयोगी आत्म स्वरूप और ये आत्मा वस्तुतः अकर्ता अभोक्ता है ये कौन बताता है वो बताते हैं ईशावाश्यम इत्यादि मंत्र इसलिए ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों को कहा जाता है आत्मा के कर्म अनुपयोगी वास्तविक स्वरूप के प्रकाशक जिससे आत्मा का कर्म अनुपयोगी वास्तविक स्वरूप अवगत होता हो ज्ञात होता हो उसे कहा जाएगा आत्मा के कर्म अनुपयोगी वास्तविक स्वरूप का प्रकाशक और वो है, है तो इस प्रकार कर्म अनुपयोगी आत्मा के अकर्त्री अभोक्त्री स्वरूप के प्रतिपादक ईशा वाश्यम इत्यादि मंत्र होने के कारण इन मंत्रों को कर्मशेष नहीं माना जा सकता ये भाष्कर भगवान ने संबंध भाष्य के प्रथम वाक्य में कहा है ईशावास्यम मंत्रा कर्मसु ईशावाश्यद मंत्र कर्मसुअुक्ता आत्मन याथात्म्य प्रकाशकवात एक अनुमान बताया है इस अनुमान में प्रयुक्त जो हेतु है तेषा अकर्म शेष्यात्म याथात्म्य प्रकाशकवाद इस हेतुवाक्य की अवतरण टीका है इसे देखिए इति ईशेवाई शाखा इत्यादि इत्यादिवत विनियोजक इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले ये प्रतिज्ञावाक्य का अर्थ कर रहे हैं प्रतिज्ञावाक्य है ईशावाश्यम इत्यादियों मंत्रा कर्मसु अवियुक्ता ये ईशावाश्यम इत्यादि मंत्र कर्म में अनुपयोगी क्यों है ये जो प्रश्न होगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दो हेतु बताए हैं सिद्धांति ने कि ईशे ताखा इत्यादि इत्यादिवत विनियोजक प्रमाण दर्शनात् एक हेतु है दूसरा हेतु है प्रकरणांतरत्वाच्य स शब्द हैं दोनों हेतुओं का समुच्चयक। ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों को हम कर्म में अनुपयोगी इसलिए कह रहे हैं कि जो दृष्टांत बताया है आपने कर्म उपयोगी मंत्रों का वो है ईशेत्व इत्यादि मंत्र वो कर्म कांड के हैं तो ईशे इत्यादि मंत्रों में कर्म उपयोगित्व बताने वाला इन मंत्रों का कर्म में विनियोग बताने वाला तो प्रमाण मिलता है कर्म का कर्म के साथ अंगांगी भाव संबंध बताने वाले छह प्रमाण होते हैं मीमांसकों के अनुसार वे छह प्रमाण हैं श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या तो इन छह प्रमाणों में से कोई न कोई प्रमाण हो तो माना जाता है कर्म शेष पदार्थ को कर्म शेष बताने वाला कोई न कोई, कोई प्रमाण होना चाहिए ये छह प्रमाण माने जाते हैं इनमें से ये ईशेत्वा इत्यादि मंत्र का कर्म में उपयोग बताने वाला श्रुति प्रमाण है वहां पर आया कि ईशेत्वा इति शाखा छिन्नती तो ईशेत्वा इतना तो मंत्र का अंश है और इति यह शब्द है मंत्र के अवशिष्ट भाग को लेने के लिए ये प्रतीक के रूप से उतना ले लिया ईशेत्वा ईशे तो इत्यादि जो मंत्र है इति इतने का अर्थ है इस मंत्र को बोल करके क्या किया जाता है तो शाखाम छिन्नत्ती पलाश की शाखा का छेदन किया जाता है तो ईशेत्वा इति शाखाम छिन्नत्ती इस मंत्र में इस मंत्र का शाखा छेदन रूप कर्म में विनियोग बताने वाला उपयोग बताने वाला अर्थात इस मंत्र को शाखा छेदन रूप कर्म का अंग बताने वाला ये श्रुति प्रमाण हुआ ऐसे कोई ईशा ईशावाश्रम इत्यादि मंत्रों को कर्म का अंग है ऐसा बताने वाला श्रुति प्रमाण नहीं है ये यहाँ पर प्रथम हेतु हे को बताया विनियोजक प्रमाणा प्रमाणा से कि ईशेत्वा शाखा छिन्नती इत्यादि वत अने इत्यादि मैं जैसे ईशेत्व इत्यादि मंत्रों में श्रुति प्रमाण है कर्मशेषत्व बताने के लिए ऐसे ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों में कर्मशेषत्वबोधक श्रुति प्रमाण न होने से एक हेतु हुआ दूसरा हेतु बताया जा रहा है प्रकरणांतरत्वाच तो ईशेत्वा यह मंत्र तो कर्म के ही प्रकरण में आया है समान प्रकरणस्थ है इसलिए कर्म शेष हो सकता है प्रकरण प्रमाण से भी लेकिन कर्म का प्रतिपादक प्रकरण तो है उनतालीस अध्यात्मक स्वतंत्र कर्म कांड और ईशावाश्यम इत्यादि मंत्र ये आए हैं ज्ञान कांड में इसलिए भिन्न प्रकरणस्थ हैं तो भिन्न प्रकरणस्थ होने से भी भिन्न प्रकरणस्थ ईशावाश्यादि मंत्रों का भिन्न प्रकरणस्थ कर्म में अंगत्व रूपेण संबंध नहीं होगा प्रकरण्तरवाच इस हेतु से बताया जा रहा है और इससे एक प्रकार से इन दो हेतुओं के द्वारा ये बताया गया कि पूर्व पक्षी ने जो अनुमान किया था मीमांसकों ने ईशावाश्यम इत्यादियों मंत्रा कर्म शेषा ईशत्व इत्यादि मंत्रवत यह अनुमान अनुमानाभास है इसमें सतप्रतिपक्ष नाम का दोष है हेतु में इसलिए सत्प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास है ऐसा दो नंबर टिप्पणी में ओ, लिखा हुआ है ये तर्क संग्रह आदि पढ़े हैं यदि पूरा व्यभि अनैकांतिक का अर्थ व्यभिचारी सव्यभिचार नाम का हेत्वाभाष है ना उसे उसका लक्षण है सब अनेकिक का, सव्यभिचारो अनेतिक का। तो सव्यभिचार नाम का जो हेत्वाभाष है व्यभिचार से युक्त उसे हेत्वाभासिक हेत्वाभाष कहते हैं एकांतिक कहते अव्यभिचारी हित्वाभास को जिसमें व्यभिचार नाम का दोष नहीं आता व्यभिचार कहा जाता है साध्या भाव में वृत्तित्व हेतु का साध्याभाव वृत्तिव व्यभिचार साध्याभाववृत्तित्व व्यभिचार जहां साध्य नहीं है वहां पर हेतु रहे तो उसे व्यभिचारी हेतु अनेकांतिक हेतु आभास कहा जाता है सभी विचार नाम का हेतु आभास कहा जाता है तो यहां पूर्व का मंत्रत्व अविशेषात रूप हेतु सत्प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभाष है सत्प्रतिपक्ष किसको कहा जाता है तो यश साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम स सा सत्प्रतिपक्ष ऐसा सत्प्रतिपक्ष का लक्षण ही है तो पक्ष में साध्याभाव को सिद्ध करने वाले दूसरे हेतु जिस हेतु के होते हैं उस हेतु को कहा जाता है सत्प्रतिपक्ष नाम का हेतु हेत्वाभाष तो पूर्व पक्ष का हेतु है मंत्रत्व, उसका साध्य है कर्म से सत्व उसका अभाव है कर्म से सत्व अभाव, और उसको सिद्ध करने वाले दो हेतु हो गए एक तो विनियोजक प्रमाणा दर्शनात् दूसरा प्रकरणांतर स्तवाच इन दो हेतुओं से ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों में कर्म कर्मशेषत्वाभाव सिद्ध होता है इसलिए पूर्व पक्षी जो मीमांसक हैं उनका ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों में कर्म कर्मशेषत्व को बताने वाला मंत्रत्व हेतु सत्प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास है वो सदहेतु नहीं है और हेत्वाभाष ये पक्ष में अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होता है। इसलिए वो अनुमान नहीं है अनुमानाभास है पूर्व पक्षी का यह बताया गया अब भाष्यस्त तेषाम अकर्म शेष आत्मन याथात्म्य प्रकाशकवात ये जो हेतु वाक्य है ना उसकी अवतरण टीका है टीका को देखिए स्रौत विनियोगा इति अस्य इत बलवन प्रकाशन सामर्थ्यात बरहीर लवने यथा विनियोगह तथा कर्म कर्म प्रकाशन सामर्थेन कर्मसु विनियोगह इत्यपि न आशंकनीय इह तेषाति तो कहते हैं भले ही प्रमाणों में से अंगांगी भाव के बोधक छ प्रमाणों में से प्रथम प्रमाण जो श्रुति प्रमाण है वह ईशावाश्यादि मंत्रों में कर्म कर्मशेषत्व को बताने वाला न हो जैसे ईश्त्वाशाखा छिन्नत्ती में कर्मांग बोधक श्रुति प्रमाण है ऐसा ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों में कर्मांगत्व को बताने वाला श्रुति प्रमाण न होने पर भी लिंग प्रमाण से ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों में कर्म कर्मशेषत्व सिद्ध होगा छः प्रमाण हैं, उनमें से किसी भी प्रमाण से कर्म कर्मशेषत्व सिद्ध किया जा सकता है तो श्रुति प्रमाण से कर्मशेषत्व सिद्ध न होने पर भी लिंग प्रमाण से कर्मशेषत्व ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में सिद्ध हो सकता है ऐसी शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं उनकी उस शंका का निराकरण करने के लिए तेषाम अकर्म शेष्य इत्यादि वाक्य लिखा है भाष्य में तो अब लिंग प्रमाण से कैसे कर्म शेषत्व सिद्ध होगा इसे स्पष्ट करने के लिए मीमांसकों ने पहले लिंग प्रमाण से कर्म शेषत्व जहां सिद्ध होता है ऐसा दृष्टांत बताया वो दृष्टांत है शेष ये स्रोत विनियोगा भावे बरिर्देव सदनम दामी बरिर्देव सदनम दामि ये भी एक मंत्र है मीमांसा में अक् नाम में आया हुआ वेद मंत्र है और इस यह वेद मंत्र आ, बरही छेदन रूप अर्थ का प्रकाशक है बरही कहा जाता है कुओं का ही एक विकल्प होता है बरही कुशा के स्थान पर उपयोग में आने वाला तो बरही देव सदनम दामी दामी में दो अवखंड धातु से उत्तम पुरुष का एक वचन है दामी बना हुआ इसलिए दामी का अर्थ है छिनदमी छेदन करता तो बरही का विशेषण है देव सदनम तो देवसदनम इसमें सदन शब्द का अर्थ है आसन एक प्रकार से देवताओं को स्थापित किया जाता है जहां पर तो देवता जहां स्थापित होते वहां पर कुशाएं बिछाई जाती हैं कुशा नहीं है तो बरही और उस पर देवताओं की स्थापना होती है इसलिए बरही को कहा जाता है देव सदन देवताओं का आसन तो देवताओं का आसन रूप जो बरही है उसका मैं छेदन करता हूँ ये इन इस मंत्र का अर्थ निकलता है तो बरही देव सदनम दामी इस मंत्र में बरही छेदन रूप अर्थ प्रकाशन का सामर्थ्य है अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य का ही नाम है लिंगम जो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या ये छह प्रमाण हैं उनमें से द्वितीय प्रमाण जो लिंग प्रमाण है लिंग प्रमाण का लक्षण है अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम शब्द में जो अपने अर्थ का प्रकाशन सामर्थ्य है उसे कहा जाता है लिंग अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम तो ये बरहीर देव सदनम दामी इस मंत्र में बरही छेदन रूप अर्थ प्रकाशन का जो सामर्थ्य है उसे कहा जाता है लिंग प्रमाण और इस लिंग प्रमाण के आधार पर छेदन रूप क्रिया के साथ इस मंत्र का अन्वय प्रतीत हो रहा है प्रतीत हो रहा है न ये अर्थ इसका कर्म रूप अर्थ का प्रकाशक है ये इसलिए अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग प्रमाण से इस मंत्र का कर्म में उपयोग किया जाता है इस मंत्र को बोल करके बरही छेदन किया जाता है तो ये कहते हैं कि स्रोत विनियोगावे पी का अर्थ श्रुति प्रमाण से ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों में कर्म से सत्व सिद्ध न होने पर भी स्रोत विनियोगा पिकार्थ निकलेगा बर्देवन दामी अस्य मंत्र इस मंत्र में बर्वन प्रकाशन सामर्थ्या्यार्लवन प्रकाशन सामर्थ्य रूप जो लिंग प्रमाण है इस लिंग प्रमाण से बरहीर लवने यथा विनियोग तो बर्लव जो क्रिया है लवण कहते हैं छेदन को लुहे छेदन या धातु से लवण बनता है तो उन बर् के छेदन में जैसा इस मंत्र का उपयोग अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग प्रमाण से हो रहा है ऐसे ये तो दृष्टांत हुआ यहां तक ऐसे अब कहते हैं तथा दार्टान्त में ईशा इत्यादि मंत्रों को भी देव सदनम दामी इस मंत्र के तरह लिंग प्रमाण से कर्मशेष माना जाए इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तथा कर्म शेषात्म प्रकाशन सामर्थ्यन कर्मसु विनियोगः विनियोग दृष्टांत हो जाएगा मीमांसकों के अनुसार तो तथा यानी बरहीदेव देव दावी इस मंत्र के तरह कर्म शेष रूप जो आत्मा हैं पूर्व पक्ष के अनुसार मीमांसकों के अनुसार आत्मा स्वभावत ही कर्ता भोक्ता है कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में वास्तविक है और ये जो ईशावाश्यम इत्यादि मंत्र है आत्मा को बता रहे हैं और आत्मा कैसा है कर्ता है और कर्ता ये कर्म का एक प्रकार से कर्तिकारक बनकर के कर्म शेष बन जाता है क्रिया का निर्वर्तक होता है तो कर्म शेष रूप जो आत्मा का अर्थ है कर्म का कर्ता कारक रूप जो आत्मा है यजमान और ऋत्विक रूप आत्मा उनका प्रकाशन सामर्थ्य इन ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रम में है कर्म के शेष रूप आत्मस्वरूप के प्रकाशन का सामर्थ्य ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों में होने से यह सामर्थ्य ही तो लिंग प्रमाण है इस लिंग प्रमाण के आधार पर माना जाए ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों को कर्म शेष कर्म उपयोगी ये यह यहां पर कहते हैं कि तथा कर्मशेष आत्म प्रकाशन सामर्थ्यन कर्मशेष शब्द से समझना कर्म का अंग ये आत्मा का विशेषण है तो कर्मशेष आत्मा कौन होगा कर्ता रूप आत्मा तो कर्म का अंग रूप जो कर्तात्मक आत्मा है कर्तृत्व भोक्तृत्व से विशिष्ट स्वरूप वो है कर्मशेष आत्मस्वरूप और उसका प्रकाशन सामर्थ्य ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों में है का अर्थ है कि ईशावाश्यम इत्यादि मंत्र कर्ता भोक्ता रूप आत्मा को ही बता रहे हैं ये मान्यता है मीमांसकों की और कर्ता भोक्ता रूप आत्म स्वरूप को बताने वाले इन ईशावास्योप ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में कर्मशेष आत्म प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग होने से इस लिंग प्रमाण के आधार पर ईशावाश्यम इत्यादि मंत्र बरिर्देव सदनम दामि इस मंत्र के तरह कर्मशेष हो जाएंगे कर्म के अंग होंगे तो सामर्थ्य कर, कर्म कर्मसु एशाम ऐसा इत्यपि ऐसा यदि मीमांसक कहते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं कि न आशंकनीय बरिर्देव सदनम दामी इस मंत्र को दृष्टांत बता करके ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों में कर्मशेषत्व की शंका भी नहीं करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए तो कहते हैं इस अभिप्राय से कि तेषा अकर्मशेष से आत्मन याथात्म्य प्रकाशकवात्म इसलिए आत्मन का विशेषण भाष्य में भाष्कार भगवान ने दिया अकर्म शेष्य ये जो ईशावाश्यम इत्यादि मंत्र हैं यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप के प्रकाशक हैं लेकिन आत्मा के कैसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप के प्रकाशक हैं तो अकर्म शेष्य आत्मन तो जो कर्म का शेष नहीं है आत्मा उसके वास्तविक स्वरूप को बताते हैं कर्म शेष आत्मा के स्वरूप को नहीं बताते कर्म शेष आत्मा तो है कर्ता भोक्ता और आत्मा के कर्त्री भोग स्वरूप को समझने के लिए कोई जरूरी नहीं है ईशावाश्योपनिषद का अध्ययन करना जो ईशावास्य इत्यादि मंत्रों का अध्ययन नहीं किया है वह भी अपने आप को एक मूढ़ व्यक्ति भी करता समझता है भोगता समझता है अपने उसे भी आ, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ऐसा अनुभव होता है यही भोक्तृत्व है सुख दुख का अनुभव करना ही जो शास्त्र नहीं पढ़ा है उसे भी और मान लो कुछ अच्छा काम किया तो ये किसने किया तो मान लेता है मैं नहीं किया तो मैं करता हूं ऐसा ज्ञान भी उसे स्वयं का ईशावाश्योपनिषद का अध्ययन किए बिना भी हो जाता है तो जो ज्ञान आत्मा के स्वरूप का जो ज्ञान बिना ईशावाश्योपनिषद के अध्ययन के ही हो रहा है उसी स्वरूप का प्रकाशक ईशावाश्योपनिषद को मानना गलत है जो आत्मस्वरूप वेदांत अध्ययन के बिना किसी भी प्रमाणांतर से ज्ञात नहीं होता अनुभव में नहीं आता उस आत्मस्वरूप का यदि वेदांत अध्ययन से ज्ञान होता है तो उसे कहा जाएगा वेदांत का प्रतिपाद्य विषय प्रमाणांतर से अनधिगत जो आत्मस्वरूप अधिगत कहते हैं ज्ञात अनधिगत कहते हैं अज्ञात तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर से जो अज्ञात आत्मा का स्वरूप है और वह यदि ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों के अध्ययन से ज्ञात होगा तो उसमें ईशावास्य ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों का अपूर्व प्रामाण्य सिद्ध होगा नहीं तो अनुवादक मात्र हो जाएंगे अनुवाद को प्रमाण नहीं माना जाता प्रमाण बनने के लिए प्रमाणांतर से अज्ञात अर्थ का ज्ञापक बनना पड़ता है। यही प्रामाण्य है अनधिगत अबाधित तो अर्थ विषयक ज्ञान जनकत्व ये प्रामान्य है इसके लिए ये कर्म उपयोगी जो कर्ता भोक्ता आत्मा का स्वरूप है ये तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही निश्चित है उसका प्रकाशन यह अपूर्व मंत्र नहीं कर पाएंगे तो उनमें अपूर्व प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा वेद का वेदत्व तो है प्रत्यक्षण अनुमित व यस्तर्थ तो न विज्ञाते वेदे तम विजाती तस्मात् वेद से वेदत्व प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से हम जिस अर्थ को नहीं जान सकते उस अर्थ का ज्ञापन वेद करता है और यही वेद की वेदता है कर्म कांड भी प्रत्यक्षादि प्रमाण से अनवगत जो कर्तव्या कर्तव्य है धर्माधर्म उसका ज्ञापक बन करके प्रमाण बन जाता है वेद है और प्रत्यक्षादि प्रमाण से अनवगत जो अकर्त्री अभोक्त्री प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म है ब्रह्मात्मयकत्व है वो प्रत्यक्षादि प्रमाणों में से किसी से अवगत नहीं होता उसका ज्ञान कराता है ईशावाशम इत्यादि ज्ञान कांड इसलिए वह भी अपूर्व अर्थ का ज्ञापक होने से प्रमाण है वेद है और इन मंत्रों के द्वारा प्रकाशित जो आत्म स्वरूप है वह कर्मशेष नहीं है इसलिए कहा अकर्म शेष आत्मन जो कर्म का शेष नहीं है अंग नहीं है कर्म में उपयोगी नहीं है ऐसे आत्मा के वास्तविक स्वरूप के प्रकाशक ईशावाश्यम इत्यादि मंत्र होने से लिंग प्रमाण से भी ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों का विनियोग कर्म में नहीं होगा ये भाषकर भगवान ने तेषाम आत्मनः अकर्मशेष इस हेतु हेतुवाक्य से बताया इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि इतपि न इति आगे हैं याथात्म्य आत्मनः इत्यादि जो भाष्य भाष्यवाक्य है इसकी अवतरण टीका लिखते हैं टीकाकार टीका को देखिए शुद्धारी विशेषणस्य आत्मनः शुद्धादि विशेषणस्यात्मन कर्मशेष प्रमाण न केवल कर्म अनुपयोगी किंतु कर्मणा च इति। तो ये कहते हैं, थत्म्ये कै शुद्धादी विशेषण से आत्मन कर्मशेष न केवलं कर्म अपयोगी किंतु कर्म विरुद्यते इत्यादि मंत्र के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का जो स्वरूप है वह कर्मशेष नहीं है उसमें कर्मशेषत्व तो ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है न श्रुति प्रमाण हुआ न लिंग प्रमाण हुआ और बाकी जो चार प्रमाण है वाक्य प्रकरण स्थान ये भी प्रमाण नहीं बनेंगे <coughs> तो इसलिए कहते हैं शुद्धादि विशेषणस्य आत्मनः आत्मन कर्मशेषत्व प्रमाणाभावात्त तो शुद्धा शुद्धम अपाप विधम इत्यादि मंत्र आएगा इसी उपनिषद में और इन इसके द्वारा आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताया जा रहा है कि आत्मा स्वभावतः शुद्ध है शुद्धम अपाप विध्म से बताया जा रहा है कि जो कार्यक्रम संघातरूप उपाधि से आगंतुक पापादि किलबिश है अशुद्धि है उससे भी वस्तुतः आत्मा दूषित नहीं होता हाँ तो शुद्धम से बताया जा रहा है स्वतः शुद्धि वास्तविक शुद्धता स्वभावतः शुद्धता अशुद्धि दो प्रकार की होती है एक स्वाभाविक वस्तु वस्तु ही स्वभावतः अशुद्ध होती है स्वगत अशुद्धि और एक होती है दूसरे के संसर्ग से अशुद्धि उसके लिए आत्मा दोनों में से एक भी नहीं है स्वतः अशुद्ध भी नहीं है और दूसरे के अशुद्धि से भी अशुद्ध नहीं होता जैसे उसके लिए उदाहरण बताएंगे कि कोई व्यक्ति हैं सीधे सौ को छूता है स्पर्श करता है मुर्दे को तो वो अशुद्ध माना जाता है उसे स्नान करना होता है, और जिसने स्वयं मुर्दे को तो नहीं छुआ लेकिन मुर्दे को स्पर्श करने वाले को स्पर्श कर लिया तो उसे भी माना जाता है अशुद्ध वो भी नहा लेता है उसे भी स्नान करना होता है हाँ हाँ तो ऐसे आत्मा को न तो स्वयं अशुद्ध है आत्मा सौ स्वयं अशुद्ध है और ऐसे अशुद्ध आत्मा नहीं है सौ के तरह भी और सौ को स्पर्श करने से दूसरा जैसे जैसे अस्पर्श हो जाता है ऐसे अशुद्धि भी आत्मा में आगंतुक भी नहीं है ये दिखाने के लिए अपाप विद्धम है और शुद्धम कहता स्वभाव तो शुद्ध है तो ये जो शुद्ध आदि, शुद्ध और आदि शब्द से अपाप विधम इत्यादि जो बताया गया है वो सब लेना इन विशेषणों वाला जो आत्मा है वह ब्रह्म से अभिन्न है ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म ही है। उसमें कर्म से सत्व बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है छह प्रमाणों में से आदि छह प्रमाणों में से तो कर्म शेषत्व कर्मशेषत्व कर्म कर्मशेषत्व विषय प्रमाण का अभाव होने से तद याथात्म्यम न केवल कर्म अनुपयोगी तद याथात्म्यम याषद के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप वह केवल कर्म में अनुपयोगी है इतनी बात मात्र नहीं है अभी तो उसका ज्ञान जो है कर्म का विरोधी भी है ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों का प्रतिपाद्य आत्म स्वरूप अवगत हो जाएगा तो फिर द्वैत नहीं रहता द्वैत नहीं रहेगा तो द्वैत मूलक जो कर्म है उसका मूलभूत द्वैत न रहने से कर्म सिद्ध नहीं होगा ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने पर कर्म की निवृत्ति होती है कर्म का हेतुभूत द्वैत का निवर्तक ये ईशावास्यो से उत्पन्न हुआ ज्ञान होने से भ्रांति मूलक कर्म है वह भ्रांति निवृत्त होती है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने पर ये कहते हैं कि न केवलम कर्म अनुपयोगी किंतु कर्मना ना विरुद्ध तेज ईशावाश्यम इत्यादि वाक्य के द्वारा मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित आत्मयाथात्म स्वरूप का कर्म के साथ विरोध भी है कर्म के हेतु का उच्छेदक इन मंत्रों से उत्पन्न हुआ ज्ञान बन करके कर्म का विरोधी बन जाता है इस अभिप्राय से भाष्य में भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि आत्म याथात्म्यंस आत्मनः शुद्धत् पाप विद्धत्व एकत्व नित्यत्व शरीरत्व सर्वगतवादि वक्ष्यमाणम ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का याथात्म्य क्या है याथात्म्य यानी वास्तविक स्वरूप तो यह ईशावाश्यम इत्यादि मंत्र आत्मा का वास्तविक स्वरूप किस प्रकार बता रहे हैं क्या उनके द्वारा प्रकाशित आत्म याथात्म्य कैसा है प्रत्ये तो इस प्रकार है वक्षमान। वक्षमाण कहा जाता है जिसे आगे कहा कहना है कहा जाएगा ये वत् परिभाषण धातु से हत् परिभाषण से लिट हुआ लिट से से, से और कर्म में कर्मार्थ में हुआ है तो कर्म में आत्मनेपद होता है तो लिट के स्थान पर शानच हो गया आत्मनेपद संज्ञक और फिर शतासी लीर लुटो से शे हो जाता है वक्षमाण बन जाता तो वक्षमान का अर्थ है कहा जाने वाला हां सपर्यगात शुक्र मकाय मणम इत्यादि मंत्रों के द्वारा कहा जाने वाला ये वक्षमानम का अर्थ है ये मंत्र सपर्यगात इत्यादि मंत्र आत्मा के स्वरूप को कैसा बताएंगे तो कहते हैं वो शुद्धत्वम एक शुद्धम ईश्वद के द्वारा आत्मा का याथात्म्य बताया जाएगा कि वो स्वभावतः शुद्ध है उसमें स्वभाव कोई अशुद्धि नहीं है इसलिए गीता कहती है निर्दोषम ही समम ब्रह्म निर्दोषम का मतलब है दोष रहितम उसमें स्वभावतः कोई दोष आत्मा में नहीं है नित्य शुद्ध है इसलिए कहा जाता नित्य शुद्ध है नित्य बुद्ध है मतलब तो नित्य चेतन स्वरूप है जड़ता उसमें नहीं है तो शुद्धम, शुद्धत्व, अपाप विद्धत्व आगंतुक अशुद्धि से भी रहित है आगंतुक दोष भी उसमें वास्तविक नहीं होते क्योंकि आत्मा में अध्यस्त है अनात्मा कार्यक्रम संघात और ये अध्यास भाष्य में ब्रह्म सूत्र के भाषकर भगवान ने सिद्धांत बताया कि अध्यस्त वस्तु के गुण दोषों से अधिष्ठान यत्किंचित भी प्रभावित नहीं होता संस्लिष्ट नहीं होता रस्सी में किसी को सुगंधि पुष्प की भ्रांति हो गई माला की पुष्पमाला की तो आरोपित तो उस सुगंधी पुष्पमाला के सुगंध से युक्त वस्तुतः रस्सी नहीं होती और को विषै सांप की भ्रांति हो गई सर्प की तो सर्प का विष नामक दोष भी वस्तुतः रस्सी में नहीं आता का मतलब अध्यस्त वस्तु के गुण और दोष अधिष्ठान में नहीं होते हैं। आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो ये जो अनात्मा कार्यक्रम संघात हैं इसके गुण दोषों से ये ये उसका अधिष्ठान है अधिष्ठान होने से इन कार्यकरण संगात के गुण दोषों से वह गुणवान या दोषवान नहीं होगा ये अपाप विद्व से कहा जाएगा तो अपाप विद्वत्व ये आत्मा का याथात्म्य है वास्तविक स्वरूप ऐसा है और वो अनेक नहीं है एक है इसलिए एकत्वम उसकी उपाधिभूत शरीर अनेक हैं चौरासी लाख प्रकार के हैं और चौरासी लाख प्रकार में भी एक एक यौनी में अनेकों शरीर हैं उनको लेकर के वो उपाधि कार्यक्रम संगात के भेद होने पर भी आत्मा स्वतः एक है आकाश के तरह आकाश की उपाधि घटाधि अलग अलग होने पर भी उन उपाधियों से वस्तुतः आकाश अलग अलग नहीं होता एक रहता है इसलिए एकत्वम और नित्यत्व आत्मा अनित्य नहीं है न हन्यते, थे हन्य माने शरीर है। नित्य है और असर, अकायम इससे बताया जाएगा कि वो अशरीर है शरीर का वस्तुतः उसमें कोई संसर्ग नहीं है शरीर उपाधि आगंतुक है आत्मा वह नित्य अशरीर है और सर्वगतत्वादि सपर्यगात सर इससे व्यापक बताया जाएगा आत्मा को सर्वगतत्व यानी व्यापकत्व आदि शब्द से बाकी और भी जो आत्मा का निर्विशेषत्व तो ज्ञापक विशेषण है उनके द्वारा बताई गई जो निर्विशेषता है वो ले लेना ये है आत्मा का याथात्म्य ये है वक्षमाण आने वाले मंत्रों के द्वारा बताया जाने वाला और आत्मा ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रकाशित जो आत्मा का यह स्वरूप है इसका कर्म में विनियोग नहीं बताया जा सकता उपयोग नहीं बताया जा सकता आत्मा के इस स्वरूप को कर्म नहीं कहा जा, जा सकता ये कह रहे हैं कर्मशेष तो है ही नहीं उल्टा ऐसा ज्ञान जिसको होगा वह अपने आप को देखेगा अकर्ता अभोक्ता तो कर्म कर नहीं पाएगा जो अपने आप को कर्ता अनुभव करता है वही अग्निहोत्रादि कर्मों का निर्वर्तक बनेगा इस अभिप्राय से कहते हैं कि तच्च कर्मना विरुद्धेत इति युक्त एव यशा कर्मसु अविनियोग तो तच्च यानी आत्मन याथात्म्यंच तच्च में तत्शब्द ईशावास्यादि मंत्रों के द्वारा प्रकाशित आत्मा के याथात्म्य का परामर्शक है इसलिए का अर्थ निकलेगा इन मंत्रों से प्रकाशित आत्म आत्मयाथात्म्य कर्मना विरुद्धेत कर्म के साथ इसका विरोध है कैसे विरोध है तो जब इसका ज्ञान होगा मय के रूप में तो फिर कर्म का निर्वर्तक नहीं बन पाएगा उल्टा कर्म का उच्छेद बन जाएगा इसीलिए कहते इति यानी इसी, इसी कारण से ईशाम यानी ईशावाश्यम इत्यादि मंत्राणाम कर्मसु सुविनियोग युक्त एवं ऐसा अनुभव करिए कि ईशावास्य इत्यादि मंत्रों का कर्म में अविनियोग यानी अनुपयोग अकर्म शेषत्व शेषत्वाभाव उचित ही है युक्त एवं अर्थ उचित ही है जो प्रतिज्ञा की थी न ईशावाश्यम इत्यादियों मंत्रा कर्मसुअनियुक्ता इस प्रतिज्ञा का उपसंगार है इसे निगमन वाक्य कहा जाता है तर्कशास्त्र में शुरू वाला प्रतिज्ञा वाक्य प्रतिज्ञात अर्थ का हेतु और दृष्टांत के द्वारा उपादन होने पर फिर समापन वाक्य उसे निगमन वाक्य कहा जाता है दृष्टांत और हेतुओं के द्वारा सुनिश्चित कर लिया कि पक्ष में हेतु है सिद्धांतिका पक्ष है ईशावाच्यम इत्यादि मंत्र और साध्य है कर्मसु अविनियुक्ता के द्वारा बताया गया कर्म से सत्वाभाव ये हेतु और दृष्टांतों से सिद्ध कर दिया अब उसका उपसंहार जिसे विनिगमन कहा जाता है तो ये विनिगमन है इति ये कर्मसुअवियोग ईशावाश्यम तो इत्यादि मंत्रों का कर्म में अविनियोग उचित ही है अविनियोग का अर्थ है शेषत्व कर्म शेषत्व भाव इन मंत्रों में मानना उचित ही है युक्त उचित अर्थ है का एवं एवंकार है निश्चयात्मक अवधारणात्मक उचित ही है ऐसा अर्थ निकलेगा इसका थोड़ा टीकाकार अर्थ कर रहे हैं अर्थ को देखते हैं कल